पचानबे बालकांड एक सौ पचानबे के बाद भजन गाना जिन बन चले कर करा देश महो सवस मुनी मह सवसुन नागा भवन भरण सुन जल भवन भरणा और कहानी चोरी और कहानी छोरी गायच धरम सुंदोरी गाय धरम गोरी आस सुंद हम प्रभु आग सुंद संग हम करो मन नहिं जानन में प्रभु मन जरूप जानन प्रेम सुसु वरमानंद कि रण मगन मन दुख रन मगन मन भू शुभ चरित जान पे सोई शुभ चलित जान के सोई आ राम से जाकर हो राम कै करोई सर जो दी विद्या विद्या धूप जोधे मन बाबा जो जो न धूप जो गई मन बाबा गजर सतुर बहन गोदीरा गुर न गोरा गिन ताना विधि शिवारीन ताना दिखिया जाता मन संतोष शवन के जाता के ही अशीष मन संतोष सकल समय सिर जीवन तला सुखल समय श्री जीवन सु के सुख तो तेने तंग तंग तेने तेने तेने तेने। तेने। इसके पहले कथा हो गई भगवान श्री राम जी के अवतार की अयोध्या में भगवान राम ने महाराज दस के घर में अवतार ले लिया बाल रूप में औतरित हो गए और सब जगह आनंद छा गया राजभवन में नगर में सब जगह हर्ष सब लोग प्रसन्न है देवता लोग भी अपने अपने स्थान से आकर के नहा एक भगवान के अवतार हुए उनका दर्शन किए वहां का महोत्सव देखा प्रारंभ करते हैं करते हैं कहते कि यह रहस्य का नहीं जाना तो यह रहस्य की बात है। जो जी ने ये बताये कि जिस दिन भगवान का अवतार हुआ दोपहर हुआ नौमी तिथि मधु मास का शुक्ल पक्ष अभी भर तीन का मध्य दिवस अब शीत में धामा उस समय भगवान का अवतार किया नौमी की तिथि दोपहर के समय में बहुत गर्मी मैं बहुत सर्दी उस तो समय है, उनका जी का सूर्य भगवान ने देखा कि भगवान श्री राम जी ने अवतार दिया योद्या में तो वो वहीं ठहर गए और एक महीने तक सूर्यास्त नहीं था एक दिन जो एक दिन बारह घंटे का दिन होता है सुबह से शाम तक वो एक महीने का हो गया एक महीने का समय बतीत हो गया लेकिन सूर्यास्त नहीं हुआ लेकिन सब लोग भगवान के अवतर होने पर इतने ज्यादा प्रसन्न थे आनंदित थे सबका ध्यान भगवान की ही तरफ था की कि किसी को तो ये मालूम भी नहीं हुआ फिर दिन कितना बड़ा हो गया एक महीने भर का दिन हो गया है ये किसी को पता ही लगा वो एक महीने भर जागते रहे उत्सव मनाते रहे राज में आते जाते रहे ये सब होता रहा लेकिन किसी को ये पता नहीं लगा कि आज क्या हो गया दिन जो है वो बारह घंटे के बजाय तीन से सात घंटे का हो गया लेकिन फिर भी वो, वो अभी नहीं रहा है जान अब इसके इस प्रकार की जो बातें अपने शास्त्रों में है उसको कई प्रकार से समझने की कोशिश की जाती है ज्योतिष के लोगों ने उसके ऊपर किया तो वो और अपने प्रकार से कहते हैं वो कहते हैं कि जब भगवान का अवकाश हुआ तो सभी शुभ मरुती सब एक साथ आ गए क्यूँकि भगवान प्रकार का अवतार ले रहे हैं तो जितने भी के, माने कौन तिथि है कौन दिन है कौन नक्षत्र है कौन घड़ी है जो सब उनके अवतार के लिए शुभ होना चाहिए ये सब उसी समय एकत्रो अच्छा तो गर्व भगवान का अवतार भी हो गया लेकिन फिर वो सब ये खास स्थान को जाएं उसके लिए जो कहते हैं उनको एक महीना लग गया तब वो सब पृथ्वी अस्थाय स्थान लक्ष्य स्थान पर पहुंचे और तब सूर्य की गति आगे बढ़े आजकल की जो भूगोल है ज्योग्राफी है उसके अनुसार या एस्ट्रोलॉजी है उसके अनुसार सूर्य तो स्थिर है और पृथ्वी अपने चीली पर चारों तरफ घूमती है और साल भर में सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा लगा देती है लेकिन भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य भी चलता है पृथ्वी अपनी की पर घूमती है साल भर में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है लेकिन सूर्य में भी गति है वो भी चलता है पश्चिमी एस्ट्रोलॉजी के जो विद्वान हैं उन लोगों को भी दो मत हैं एक मत पहले यही था कि सूर्य चलता है पश्चिमी स्थित है लेकिन पश्चिम के लोगों ने जब पता लगाया कि नहीं सूर्य स्थिर है पृथ्वी चार तरफ चलती है तो एक बहुत बड़ी काम की महा मानी देखो तो ये विचार की और खोज की बहुत बड़ी उपलब्धि तो हुई तो वहां तो इस बात पर आकर के स्थिर हो गए कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चारक तरफ दूर है लेकिन भारतीय ज्योतिष के अनुसार सभी नक्षत्र अपनी अपनी गति से चलते हैं उसमें सूर्य भी है सूर्य का एक अपना सूर्य मंडल है उस सूर्य मंडल में अनेक नक्षत्र हैं और वे सब सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं वो तो एक बात है लेकिन सूर्य भी चलता है और उसकी भी अपनी गति है अपने समस्त जितना नक्षत्र मंडल है उन सबको लेकर के आकाश में वो भी चलता है एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता अब ये तो ज्योतिष की बहुत बातें हैं कहाँ तक कौन बात किस प्रकार से सिद्ध होती है उन विद्वानों की बातें हैं उनको लेकर के कुछ लोग यहाँ पर इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि उस समय सूर्य को अपने स्थान पर एक महीने तक रहना पड़ा तब दूसरे जो वो हो अपने अपने स्थान पर पहुंची और फिर सूर्य आगे बढ़े और फिर दिन रात दिन रात होते आगे काल की गति चली एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि जब भगवान का अवतार हुआ चैत्र मास में उसमें अतिमास भी था चैत्र मास में नौमी के बाद दसवीं एकादशी द्वादशी प्रदोष इत्यादि तिथियां आई और उसके बाद फिर एक महीना जो अतिमास था वो बीच में पड़ा और उसके बाद फिर एक महीना के बाद होने के बाद में फिर मास का शेष पखवारा जो है पूरा हुआ तब आगे बढ़ा तो कहे कि वो एक महीना जो अति माह है उसके लिए उस प्रकार से बोल लिया गया की सूर्य अपने स्थान पर एक महीने तक रहे महीना इस प्रकार से व्यतीत हो गया तो ये तो ज्योतिष के अनुसार कोई भी अर्थ हो लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बात जो, जो, जो, जो है हमें देखनी चाहिए तो वही है कि भगवान का अवतार कभी किसी समय में वाह प्रेतायुग में बहुत पहले तो उतना ही सत्य नहीं है सत्य यह भी है कि भगवान का अवतार हम सब लोगों के हृदय में भी होता है हमारा हृदय ही अयोध्या है भगवान का अवतरण होता है और जब भगवान का अवतार होता है तो इसी प्रकार की स्थितियां होती हैं जैसे कि अयोध्या परमात्मा तो सब जगह है सबके हृदय में है लेकिन वो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाए तो आनंद स्वरूप परमात्मा के प्रकट हो जाने पर अपने मन बुद्धि की सदस्य वृत्तिया प्रकाशित होती हैं और अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है उस आनंद में व्यक्ति कालातीत हो जाता है उसके काल की गति का पता नहीं चलता की कि कितना समय व्यतीत हो गया है इस बात की सूचना देने के लिए ये कथा इस प्रकार से बोली गई कि परमात्मा का हृदय में आना आनंददायी तो गई है, है लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति को देश और काल की जो सीमाएं हैं, उनसे ऊपर ले जाने वाला भी है उनसे मुक्त करा देने वाला भी है इसलिए कहते हैं कि ये रहस्य काहू नहीं जाना किसी व्यक्ति ने इस राहस्य को नहीं जाना की ये घटनाएं अपने अंदर अपराकृत घटनाएं कैसे घटती हर व्यक्ति अपने आप को देश और काल के अंदर पात, अंतर्गत पाता है लेकिन परमात्मा का दर्शन हो तो व्यक्ति देश काल के परे हो जाता है कि मैंने उसकी जरूर जो, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनसे भी वो परे निकल गया यह एक अद्भुत बात है तो जो लोग प्रकृति की सीमा के भीतर हैं, वो इन रहस्यों को नहीं समझ पाते कि ये भी हो सकता है और हो सकता है तो कैसे हो सकता है फिर कहते हैं कि एक महीना हो गया तो जन चले कर दु गाना सूर्य जो गुण गान करते हुए भगवान की महिमा का गान करते हुए और उसके आगे अपने चल दिए काल की गति आगे फिर चल पड़ी अब जब सूर्य भगवान चले उनकी गति आगे बढ़ी तब क्या हुआ देख महोत्सव सर नागा चले भगवान जो देवता लोग, लोग नाग लोग आए थे वो भी एक महीने तक भगवान का उत्सव देखते रहे या एक महीने के बराबर एक लंबे दिन तक वे सब देवता लोग नाचमंद सब लोग वहीं रहे और उन्होंने भगवान के अवतार और महोत्सव की लीला देखी और बड़े आनंदित हुए प्रसन्न हुए और जब वो दिन समाप्त हुआ मन सूर्य ढलने लगे उसी समय ये सब देवता लोग भी अपने अपने स्थान पर चले गए बरमंद धागा ये सब लोग अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए चले जा रहे हैं अपने आप को धन्य मानते हैं कि भगवान के दर्शन प्राप्त हुए समस्त देवता लोग नाग लोग मुनि लोग <coughs> ये सब प्राणी है नाना प्रकार के स्तर के प्राणी हैं, उनके ये नामकरण <coughs> किसी को देवता कहते हैं किसी को मुनि कहते हैं किसी को नाग कहते हैं कुछ मनुष्य हैं, मनुष्यों को तो, तो हैं ही है अयोध्या वासी में तमाम मनुष्य लोग हैं तो उनका नाम नहीं लेते जो लोग आए थे वहाँ अयोध्या उनको सबको गिनाते हैं इसको कार वो सब आए भगवान के दर्शन करके चले गए कहीं कहीं ये भी लोगों का मत है कि कल्प में भगवान का एक बार अवतार होता है एक कल्प में भगवान राम का एक बार अवतार होता है और एक कल्प में चौदह मनमंत्र होते हैं उसमें पहले मनमंतर में भगवान राम का अवतार होता है और उस मनमंत्र के जो देवता हैं उनको भगवान राम के अवतार के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है मनमंत्र समाप्त हो जाता है देवताओं का उनका टैन्य उनका पीरियड अपने अपने पद पर रहने का समाप्त हो जाता है वो सब रिटायर हो जाते हैं उनके स्थान पर दूसरे देवता दूसरे मनमंत्र में आ जाते हैं लेकिन उस मनमंत्र में फिर सत्युक्त वापस आता है लेकिन उसमें भगवान राम का अवतार नहीं होता इसलिए उनको भगवान राम के अवतार के दर्शन उनको प्राप्त नहीं होते इसलिए वो उतने भाग्यशाली नहीं है जितने की उस मनमंत्र के वो देवता भाग्यशाली हैं, जिसमें कि भगवान का अवतार होता इसलिए ये सब कहते हैं कि चले भवन वर्णत निज भागा अपने भाग्य की सराहना करते हुए जब तुलना करते हैं दूसरे मन के देवताओं से नागों से मुनियों से तो वो समझते हैं कि देखो हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमको ये सब, इनके दर्शन प्राप्त हुए ये सब कथा दो अर्थों में बराबर देखते रहना चाहिए एक कथा तो समस्त रूप में चलती है एक कथा जस्ट रूप में चलती है एक कथा जैसे इस में भगवान के अवतार की और काल की दृष्टि से एक कल्प में एक बार भगवान के अवतार होने की कथा हो चलती है और दूसरी ओर कथा चलती है वो अपने आंतरिक जगत में चलती है वो परमात्मा हमारे हृदय में अवतीत होता है और उसके कारण से जो अपने आंतरिक जीवन में परिवर्तन आता है आनंद आता है विकास होता है उसकी कथा को भी उसी के साथ साथ मिलाते चले यह बाल जैसे व्यास जैसे तुलसीदास जी जैसे ये साधारण कवि मात्र नहीं जिन्होंने कथा लिख दी कभी है ये कवि नहीं है बल्कि तत्व तो दृष्टा है दोनों बातें लिखते हैं इस प्रकार से सब योजना बनाते हैं कि दोनों प्रकार की कथा साथ साथ चलती रह सके समस्त रूप की कथा भी चले और विष्ट रूप की भी कथा चले इसलिए जब यहाँ पर ये कहते हैं कि सुरगुणी नाग सत्य सब ये है उसके बाद अपने तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने हृदय में भगवान का उत्तरण हुआ तो सभी देवता प्रसन्न हो गए सब आए ये देवता वृत्तियां हैं मुनिवी वृत्तियां हैं नागवी वृत्तियां हैं ये हमारे मन की नाना प्रकार की वृत्तियां हैं उदात वृत्तियां हैं मध्यम कूट की वृत्तियां हैं निम्नकूट की वृत्तियां हैं ये नाना प्रकार की वृत्तियां हैं यही वृत्तियां देवता इत्यादि अशुद इत्यादि भी है ईद के सबके ऊपर इसके ऊपर क्या प्रसाद प्रभाव पड़ा तो कहते हैं कि देखो जितनी सदवृत्तियां हैं देवी वृत्तियाँ हैं उन सब के ऊपर परमात्मा के अवतार का प्रभाव पड़ा और वो सब प्रसन्न हुए सबसे सब आनंदित हुए अब एक बार ये कहते हैं कि देखो इन सब वृत्तियों में से दो प्रतिया आध्यात्मिक दृष्टि से प्रधान हैं, उनकी कथा सुनाते हैं। है की अवर एक कहो निजी चोरी भगवान शंकर जी कथा सुना रहे पार्वती जी को तो कहते हैं की देखो मैं तुमको एक अपनी चोरी और तुमको बताता हूँ कि सुन गिर अति दृढ़ की हे पार्वती तुम सुनो तुम्हारी बुद्धि बड़ी दृढ़ है स्थिर बुद्धि तुम्हारी है तो ये बात मैं तुमको बताता हूँ यहाँ चोरी कोई लौकिक चोरी जैसी नहीं है बल्कि बस ये बात है कि छिपा करके कोई काम करना चोरी है इसलिए छिपा करके भगवान शंकर जी कहते हैं कि हम वो भगवान के अवतार की लीला भी देखने के लिए छिप करके वहां गए तो चोरी कहने के माने है, छिप करके गए सबके सामने उजागर होकर प्रकट होकर नहीं गए कि हम भी बताओ एक हम भगवान शंकर हैं हम भी भगवान के शत्रु को देखने के लिए आए हैं तो और सब लोग जान जाए कि शंकर जी भी आ गए हैं तो ऐसे करके किसी को प्रकट नहीं होने दिया जानने नहीं हो दिया छिप करके इसलिए चोरी की बात और चोरी की बात है तो चोरी की बात जिसको बताई जाती है उससे कहा जाता है की देखो हम तुम्ही बताते हैं और किसी को मत बताना हुँ? तो उससे कहेंगे क्यों न दूसरे को बताना कहेंगे कि देखो हर किसी से बताएंगे तो, तो जो जो सुनेगा सुने, दूसरे को बताने लगेगा कि ऐसा बताया शंकर ने ऐसा बताया तो ऐसा नहीं तुम्हारी को मैंने हमने तुमको बताया तो इस बात को तुम अपने तक ही रखोगी तुम किसी दूसरे को नहीं बताओगी इस भरोसे हम सबको तो ये चोरी की बात बता रहे तो अब शंकर जी ने इस प्रकार से पार्वती जी के ग्रह बात बताई कहते हैं वो क्या चोरी की बात थी कागभुखुंड हम दो हमारे साथ कागभुंड थे और हम ये दोनों लोग दो, अयोध्या में पहुंचे मन जाने ही नहीं को हम दोनों ने मानवीय रूप धारण किया और वहां अयोध्या में पहुंच गए और कोई जान नहीं पाया किसी को ये पता नहीं लगा कि शंकर जी आए हैं कालभूकुंड कऊे के रूप लेकिन उस समय उन्होंने मानवीय रूप धारण कर लिया शंकर जी ने भी मानवीय रूप धारण कर लिया और वहाँ पहुंच गए और परमानंद प्रेम से भूले फूले अपर जब भगवान के अवतार का सब सब ने महोत्सव देखा तो बड़ा आनंद हुआ भगवान शंकर जी कहते हैं कि बड़े आनंद की बात हुई और प्रेम और सुख से सुख भगवान राम के प्रति जो प्रेम था वो प्रेम से आलादित होते और उनको जब बड़े आनंद की अनुभूति हुई सुख हुआ आनंद हुआ सर्वानंद हुआ बस उसका आनंद लेते हुए वहां पर अयोध्या में रहे और बीतर फिर मगन मन फूले बीतरमन गड़ियों में और उन गणियों में इस प्रकार से मग्न होते हुए आनंदित होते हुए अपने घूमते रहे अब जिन लोगों ने उपनिषद पढ़े हों वो लोग देखेंगे कि ये जो है कि परमानंद प्रेम शुभ फूले बीतिन फिर मगन मन फूले ये है उपनिषद के मंत्र का अनुवाद है अनुवाद हिंदी भाषा में उसको बोली शंकराचार्य कहते हैं कि जो लोग अद्वैत ब्रह्म के आनंद में स्थित हैं, वे लोग उपनिषदों की जो हैं, उन रूपी गलियों में करते रहते हैं और अपना जीवन आनंद में जीते हैं। उससे मिलाइए इस बात मनीष के माने ये अयोध्या की नगदियाँ नहीं है गलियां नहीं है बल्कि उपनिषदों की सुतियों के जो मंत्र हैं उन मंत्रों की गलिया जीवन का सबसे बड़ा आनंद उपनिषदों की जो श्रुतियों के जो मंत्र हैं उनके जो अर्थ हैं, उनका चिंतन करते हुए जब जीवन व्यतीत होता है काल व्यतीत होता है तो उससे बड़े आनंद की कोई बात नहीं वे स्तिया व्यक्ति को सदा ही एक दिव्य भाव में एक परम के भाव में मुक्ति के भाव बनाए रखते हैं ज्ञानी लोग भी निरंतर उन उपनिषदों का पाठ करते रहते हैं अध्ययन करते रहते हैं उन मंत्रों का चिंतन करते रहते हैं उनके अर्थ के ऊपर विचार करते रहते हैं और आनंद का अनुभव करते रहते हैं। ये तो है ये आध्यात्मिका तो उसी को यहाँ पर मूर्तिमान रूप देकर के क्या बता दिया जैसे अयोध्या की नगरियाँ हैं और उन्होंने भगवान शंकर जी और कालभूषण जी वितरण कर रहे हैं ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि शंकर जी के माने क्या है आप तो शंकर जी करके इस प्रकार से देखो कि शंकर जी एक देवता है इस प्रकार से मूर्तियां भी देखते हैं चित्र भी देखते हैं वही तक बुद्धि को न रखे अध्ययन करते करते विचार करते करते अब भगवान शंकर जी का जो भावात्मक रूप है उसको भी रखने का अभ्यास करें बचपन की बात दूसरी है अब ये जो अवस्था आ गई चतुर्थ अवस्था तृतीय अवस्था उनमें बच्चों जैसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए अब प्रौढ़ लोगों की जैसी बुद्धि होती है निर्मल बुद्धि तत्वदर्शनी बुद्धि वैसी बुद्धि उदित होनी चाहिए और उसमें भगवान शंकर जी को देखें, जो परम परमात्मा है उस परमात्मा का जो विश्वास है वो विश्वास ही शंकर है परमात्मा स्वयं सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप है और परमात्मा का जो विश्वास है कि परमात्मा ऐसा है वो विश्वास ही शंकर है माने कल्याणकारी है भगवान शिव के माने कल्याण परमात्मा के प्रति विश्वास भी दो प्रकार का है एक विश्वास ये कि हमने शास्त्र के आधार पर दूसरे के कहने के आधार पर परमात्मा में विश्वास कर लिया एक तो विश्वास ऐसा है था। और दूसरा विश्वास ये है कि उस परमात्मा को फिर हमने खोजा और खोजते खोजते अपने हृदय में वो परमात्मा मिल भी गया और उस परमात्मा भाव में स्थित भी हो गए और परमात्मा के अनुभव भी करने लगे कि हाँ ये परमात्मा इस प्रकार का ऐसा करके है उसका अनुभव भी किया अब उस अनुभव के आधार पर जो हमारे बुद्धि की धारणा बनी वो भी एक विश्वास है परमात्मा का परमात्मा तो बुद्धि के अतीत है लेकिन उसका अनुभव करने के बाद एक बुद्धि में जो परमात्मा का विश्वास आ गया ये परिपक्व विश्वास है अब ये परमात्मा का विश्वास जो है कहा विश्वास की वृत्ति कहाँ रहेगी ये निरंतर ही, ही परमात्मा की चिंतन में रहेगी परमात्मा के प्रेम भाव में रहेगी परमात्मा में समर्पित भाव से रहेगी इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होना चाहिए अपने अंदर तब समझोगे शंकर जी की कृपा हुई तो यह शंकर जी है विश्वास रूप परमात्मा का ज्ञान परमात्मा का विश्वास ये एक ही सिक्के के दुरूप यदि हमने परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष अनुभव में हृदय में किया तो वह तो जो अनुभव हमारा है वो तो ज्ञान हुआ लेकिन हमारी मन बुद्धि की वृत्तियां किसी परमात्मा में जो समर्पित हो गई और उसको डरता के साथ में उनको स्वीकार कर लिया ये हुआ विश्वास तो ज्ञान से विश्वास परिपक्व होता है विश्वास से ज्ञान परिपुष्ट होता है ज्ञान और विश्वास जो है दोनों साथ, साथ चलने वाले हैं परमात्मा ज्ञान स्वरूप उस परमात्मा में विश्वास की वृत्ति जो है वो विश्वास शिव स्वरूप शंकर जी के रूप में और फिर उस परमात्मा में जो प्रेम है वो हो भक्ति है और वो भक्ति रूप जो है वो हो काभूषण जी है काभूषण जी दिखा दी आइए वो भी शंकर जी के साथ में कि मैंने भक्ति भी हृदय में होनी चाहिए परमात्मा के, के प्रति विश्वास तो हो, हो परमात्मा के प्रति भक्ति भी हो हमारी कृपया जब इन परमात्मा की तरफ लगी रहे परमात्मा प्रथम आश्रित रहें परमात्मा पर में समर्पित रहे परमात्मा भाव में रहें परमात्मा में प्रेम रहे ये सब इस प्रकार की स्थिति उसका संक्षेप में नाम हो गया कागूषण तो ये कागभूषण और भगवान शंकर भी ये सब हमारे आंतरिक जगत में सब विद्यमान है लेकिन उनको सबको हमें अपनी साधना के द्वारा जागृत करना है ये सब प्रकट हो अपने अंदर <tosho> तो फिर तो तो तो उसी प्रकार की स्थिति जैसा जहाँ वर्णन किया जा रहा है वो अपने आंतरिक जीवन में भी देख सकते हैं तो परमानंद प्रेम सुख फूले बीच ने फिर मगन मगन भूले यह शुभ चरित्र जान पैसे कृपा राम के जापर हुई। जाकर होते देखो ये तो ये एक बहुत रहस्य की बात है हर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातों को नहीं जानता जब तुलसीदास जी इस प्रकार की बातें कहते रहस्य हर कोई नहीं जानता इसके मैंने साधारण लोग मानस की कथा को सुनेंगे पढ़ेंगे तो तो वो मानेंगे कि शंकर जी भी एक आदमी है कालूषण भी एक आदमी है तो वो कभी अपना बस विशेषता इतनी, इतनी है कि वो अपने शरीर बदल लेता है रूप बदल लेता है और बस अयोध्या में इस प्रकार से घूमते रहते हैं इतना भर वो जान पाएंगे लेकिन रहस्य की बात को नहीं जान पाएंगे जो अपने अंतर जगत में जो रहस्य गठित हो रहा है उसको वो लोग नहीं समझ पाएंगे इसलिए कहते हैं कि ये बात कौन समझ पाएंगे जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी अब भगवान की कृपा के मैंने क्या है भगवान की कृपा के माने ये नहीं भगवान जना देंगे उसको मालूम हो गया भगवान की कृपा के माने हैं जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और जिसने अपने परमात्मा को अपने हृदय में देखा अनुभव किया उस स्थिति पर अपनी आध्यात्मिक साधना की पर पहुंचा एक शु शांत के बाद कल ये हो गया था उस तो क्षेत्र एक शो शांत के बाद एक प्रकार दो चश्र दिवस दीते छाती चशत दिवस गीते पाती जान जानिय नयातीतन जानय दिन पाती नामकरण कर जानी नामकरण पला कर जानी गोपिभूमि पदे जायू रा नाम <laughs> जगह जगह है ये बताया है कि ब्रह्म है या परमात्मा क्या है और वो निर्गुण रूप कैसे है सघन रूप कैसे है वो निर्गुण परमात्मा अवतार लेकर के दे करता है जगह जगह बताया है। यहां पर भी भगवान ने अवतार ले लिया भगवान बालक रूप में महाराज और हो गए, लेकिन वो की का नहीं जैसे जीव होते हैं अन्य प्राणी वे दल जन्म लेते हैं उस तरह से नहीं उनमें जीव है, उनमें एक मनुष्य मात्र उनको मत माने मनुष्य का आकार रूप तो धारण किया लेकिन बाकी सबो परमात्मा ही है अब परमात्मा क्या है वो उसका स्वरूप क्या है उसकी पहचान क्या है ये सब शास्त्रों को बताना मुख्यों का प्रतिपाद्य विषय यही है कथा कहानी है वो तो समझने के लिए रोचक बनाने के लिए या अपने मन को उसमें रमाने के लिए है लेकिन मुख्य बात जो शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है वो ये है कि परमात्मा किसे कहते हैं, किसे कहते उससे हमारा संबंध क्या है ये बता रहा हूं रामचे मानस में भी अंत में उत्तर कांड में देखना था यही महान आदि प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान यही माना, माना ने इस ग्रंथ में इस रामचित मानस ग्रंथ में क्या है <सथिये> है अवसाना इसके सुन इसके में, में क्या प्रभु प्रतिपाक्रम परमात्मा क्या कैसा है उसी का नाम रामा भगवान राम परमात्मा अगरत्मा नहीं है इसके माने हम रहे रहे बुद्धि हमारी कई दर्द है, तारे है, तारे है तारे सावधान कर समझने की कोशिश करें भगवान कैसे हैं क्या है परमात्मा क्या है उसका तो नाम कर रहे हैं उसको समझने का लिया बालक रूप हो गए लेकिन अब बालक रूप के बाद में ना नामकरण ना हो रहा कही कुछ हो रहा है तो अब इस बात में होकर आप मेरी कहानी में बराबर याद दिलाते रहते हैं परमात्मा क्या परमात्मा है, तो है। इसलिए अच्छी तरह से समझना चाहिए परम परमात्मा तो क्या है? वह ऐसी राजभवन में क्या संबंध है? कहते से आते रहे अयोध्या भगवान के दर्शन करते रहे देवता लोग आते रहे और उनके सबका जो महोत्सव भगवान राम के जन्म के समय में मनाया गया, उसमें तो सब सम्मिलित होते रहे आनंद आनंद में मन थे जाते पता नहीं चले ये आनंद का ही वर्धन है आगे जा करके फिर भगवान का नाम रखा गया जो आनंद का सिंध है और जो आनंद सिंध परमात्मा युद्ध हो और अयोध्या राशि सब आनंद में भूल जाए अपने आप को जब तू भूल जाए समय तो भूल जाए स्वाभाविक की स्थिति का वर्णन करते हैं तो ऐसा आनंद हुआ जा रहे है तो एक काल तो वो होता है घड़ी का हिसाब चलता है घड़ी चल रही है समय तो बीत रहा है एक घंटा हो गया दो घंटा हो गया ये तो एक प्रकार सकते हैं बाल का भौतिक काल है एक दूसरा काल होता है मानसिक काल मानसिक काल की गणना भिन्न भिन्न प्रकार से होती है मन दुखी है तो काल की अवधि घट जाती है जा मन प्रसन्न होता है तो काल की अवधि घट जाती है एक घंटा एक मिनट में बीत गया कैसे आनंद के कारण एक मिनट एक घंटे के बराबर हो गया ये क्या हो गया कर्तुख्य दुखी व्यक्ति के लिए है, उसके जो करना होती है, उसका भी परमात्मा का आनंद प्राप्त हुआ परमात्मा का आनंद हुआ तो फिर व्यक्ति का जीवन ऐसे हो जाता है जैसे कोई सारा जीवन समाप्त हो गया और पता पता गया गया कब समय आया उसकी नहीं बहुत जल्दी समाप्त होगा और जो लोग संसारी व्यक्ति हैं बहुत ही जीवन में जितते हैं नाना प्रकार के कष्ट क्ले में पड़े हुए अपने पापों का फल भोग रहे हैं उनकी अल्पायु अल से जीवन होगा वो भी लगे की हमारा जीवन क्या हो गया हजारों वर्ष का तक रोग रुकते हैं दुखी होते हैं करते हैं अरे बहुत जिंदगी नहीं करती है। नहीं नहीं करती जिंदगी नहीं आया तो कैसे करते, करते। हैं और, <coughs> तो है। और वो आनंद परमात्मा का ही वो परमात्मा की प्राप्ति होती है तो प्रति का जीवन आनंद में अन्यथा दुखी <coughs> इसलिए कहते नामकरण करे सर जानी भूख बोली पर बता रहे थे किए तो, तो ग्यारहवें दिन या 12 दिन, दिन दिन नहीं बताए किसी दाल हुए ने तो नामकरण का समय आया तब उन्होंने महाराज ने दसपति को कहला भेजा की नामकरण होना चाहिए उसका समय आ रहा है तो बस स्वीन उसकी तैयारी करने लगे अब उसकी तैयारी क्या रहती है ये सब इसमें ज्यादा विस्तार नहीं किया है राशि में कई ग्रंथ लिखे हैं रामचरित मानस के भगवान राम के जीवन पर, पर तो उनको नामक पुस्तक है उसमें तो कर बताया कि नाम कर नाम कर की भगवान राम का नामकरण का मैंने नामकरण भगवान राम करके चारों बालकों के नाम रखे गए उस समय को बुलाया गया और कल अयोध्या भर में उसकी सूचना हुई की नामकरण हो रहा है सब जगह सब लोगों ने अपने अपने घरों को सजाया बार लगाए, सजाए सजाए, राजभवन में भी सामग्री तैयार हुई पूजा के सामान इकट्ठा किया गया फिर वहाँ पर राजभवन में आलम में बैठकर के सारी पूजा की सामग्री इकट्ठी हुई सवालियाँ बुलाई गयी महाराज दशक भी वहाँ पर आये रशिष जाकर उपस्थित हुए बहुत से विक्रम को बुलाया गया जब ये सब उपस्थित हो गए तब बजे और जो उनको जो वहाँ भी प्रलोक थे उन्होंने भेद काट किया <स्थादिया> फिर ये सब व्यवस्था हो गयी तब तो उनको बैठने का व्यवस्था हुई महाराज दशक बैठेगी यहाँ बैठेगी यहाँगी बैठेगी इस प्रकार तो उनको को अंतिग होकर के बैठा गया वे सब अपने अपने पुत्रों को अपने अपने गोद में दे करके वहाँ पर गई फिर इस प्रकार ऐसी उन पुत्रों को महाराज दशक को दिया गया ने को फिर ने प्रकार जिस प्रकार से वो हो किया उसके बाद में जब ये व्यवस्था अभी जो हवन किया गया देवताओं का आहरण किया गया देवताओं देवता कि के जो है उनके जो अधिकार देवताओं का है वो सभी को दिया गया दिया दिया उसके बाद फिर नाम तो ये दिया नामकरण किया जाता है तो ये अपने शास्त्रों का ये भी एक प्रयोजन है की इनके द्वारा अपने यहाँ जो परम्पराए है जो बनाए जो की जीवन के लिए बहुत, बहुत आवश्यक है उन परंपराओं को जीवित रखना चाहिए, हाथ उनको चलाना चाहिए। और शुद्ध रूप में चलाना चाहिए शुद्ध रूप में माना यह है विकृत रूप होते चले जाते हैं धीरे धीरे करके अज्ञानी लोग उनके महत्व को तो नहीं समझते और उनको अपनी सुविधा के अनुसार उनके रूप देते हैं और बिगड़े हुए रूपों का फिर परंपरा चलती है तो प्रिण वो प्रिण लोगों में समझ नहीं आता ये सब क्या मामला है ये सब ढकोसलाहार की बातें हैं ऐसे उनको लोगों को लगने लगता है लेकिन शास्त्र में उन सबका वर्णन एक उस रूप में है जो कि वास्तविक रूप में जिस प्रकार के ये है संस्कार किए जाने चाहिए उसी प्रकार में उनमें शास्त्रों होता है जैसे जैसे शास्त्रों का अध्ययन लुप्त होता जाएगा वैसे वैसे ये परंपराएं भी लुप्त होती जाएंगी या वितरित होती है इसलिए शास्त्रों का अध्ययन समाज में करते रहने की आदत पता रहना चाहिए कि घर घर में इन शास्त्रों का अध्ययन हो समाज में मिल जुल करके करें इनमें क्या करते रहे समझते रहे और जीवन को सही रूप रूप में में चलाने का प्रयास करें। करते हुए क्या कहा नाम जो नि महाराज वशिष्ट जी इनको आपने जो नाम सोच करके रखा हो वो आप इनका नाम रखिए इससे ये पता चलता है हुआ तब तो उसके बाद वशिष्ट जी सोचने लगे की अब थोड़े दिन के बाद में इनके नाम रखने पड़ेंगे वो काम हमारे ही का आएगा इसलिए पहले से सोचने लगे कि उसने नाम करना होगा तो क्या करेंगे कौन नाम देंगे क्या देंगे तो ये अपने सोचते रहे तो सोच करके जो नाम उन्होंने निश्चय कर रखा था जो गुरी राखा उन्होंने पहले विचार करके रखा आपने वो अब आप लोगों के सामने बता नाम जो है वो वैसे तो सामान्य रूप से नाम रखिया जाता है बोल देते हैं दो बार इसका ये नाम होगा लेकिन शास्त्रों में इस प्रकार की कथा कही गई है कि जिस बालक का जो नाम रखा जाए उसके का देखो ये शास्त्रों का जैसे जैसे छोड़ते जाएंगे उच्छेद होते जाएंगे परंपरा जो है बिगड़ बिगड़ी है तो नाम ने, उनके नाम उनके बताए नामों का अर्थ बताया कि किस लिए नाम सब इनके रखे हैं उनका कार्य भी बताया सत्य बालकों के नाम, उनके में वो ले तो धरी नाम जो मुनि ने रखा इनके नाम हम एक अनुकाश्यो इनके बहुत से नाम ये बहुत से नाम किसके परमात्मा का हजार नाम और देखो विष्णु शास्त्र नाम पुस्तक में शिव शास्त्र नाम शास्त्र नाम में इस प्रकार की पुस्तकें हैं जिनमें भगवान के, ना तो के, है, के, है, तो है। के हजार हजार नाम बताए नाम के भगवान है और अंतम नाम जैसे भगवान के हजारों नाम जो होते हैं व्यक्ति के एक गुण के अनुसार होते हैं इसलिए भगवान के जो लक्षण है जो धर्म है वो हजारों है जिसकी उन्हीं के अनुसार भगवान के नाम भी <स्था> इसलिए भगवान के अनेक अनुभूप नाम मैं है नहीं नहीं का। नाम मैं समों के अनुरूप अपनी बुद्धि के अनुसार उनके नाम में बताऊँगा जैसा मैं तो समझता हूँ सबका तो बता दूंगा यानी भगवान के नाम अनंत है कौन जान सकता है भगवान को पूरा पूरा करके जानना यथार्थ रूप में जानना बड़ा मुश्किल है उनके नामों को भी कितने नाम भगवान के अनुभव नाम है तो जानना भी मुश्किल है जिसकी बुद्धि जहाँ तक काम करती है जहाँ तक प्रयास करता है वहाँ तक वो जान पाता है इसलिए बशिष्टी भी कहते हैं भाई हम जहाँ तक जानता है जो कुछ तो हम, हम, हम नाम बताते हैं समझे उसके अनुसार इन चारों भाइयों के लक्षण बताते हैं। उनके नाम है लक्षण के साथ साथ उनके नाम भी जो तुमका ऐसा ऐसा लक्षण है इसलिए उनका ये हमने नाम रखा ऐसे देते है तो राम नाम का अर्थ क्या हुआ राम क्यों रखा गया उनका नाम जब ये बात की वे जो आनंद सिंधु सुखरासी शीकर सुखाशी सुख सुख दाम ये बाजु थी ये लक्षण भगवान का था उसको देखकर कहा कि इनका नाम होगा राम राम के माने हुए हैं एक तो राम के कई प्रकार के अर्थ किए जाते हैं राम शब्द के एक एक तो वैदिक जो एक रामो रामोपनिष्द रामोपनिषद उपनिषद का नाम राम के नाम से है उस उपनिषद के आधार पर यह है कि राम और ओंकार दोनों एक ही परमात्मा का नाम ओंकार है वही ओंकार ही बदल करके रूपांतरित होकर के आगे की छेक्षर हो गए और वही राम बन गया राम और ओंकार राम ने तीन मात्राएं है ओंकार में तीन मात्राएं है और उमा उसमें भी है और इसमें भी जो हो गया ऊंचे स्थान पर आज मात्रा की आधी मात्रा है ये। और उसके बाद में उसने जो माँ यहाँ पर भी माँ भी आरोप बदल कर आगे पीछे होकर के हो गया अन्य जो हो वो तो वही राम जो पूर्ण अक्षर है वही राम अक्षर तीन तीन दोनों में इसलिए ये परमात्मा का नाम जो ओमकार है वही बहिमा है <coughs> तो ये ओम के माने जो सब कुछ है वो सब ओम नहीं जो सर्वत्र व्याप्त है है, है, निर्गुण पर सब मिला करके जो कुछ है वो सब ओम <coughs> ऐसे राम जो है जो सर्वत्र सबके हृदय में रमन करने वाला भी करते है जो सत्य हृदय में योगी नाम हृदय जो योगियों के हृदय में रमन करता है सबके हृदय में जो चेतना है जिस चेतना से सब प्रकाशित हो रहे हैं जिस आनंद से सब प्राणी आनंदित हो रहे हैं है सुखी हो रहे हैं इसलिए कहते हैं राम इनका नाम हम इसलिए रखते है क्यूँकी ये आनंद के सिंदूर है जैसे जल का समुद्र हो तो उसमें पानी पानी होता है ऐसे परमात्मा में क्या है परमात्मा में नंद आनंद आनंद का जो भड्डार है आनंद का जो निधान है बस उसी का नाम जो वो हो परमात्मा उसी का नाम है और उसी ने उतार किया तो उसी का नाम हो है। अब अपने मन में कल्पना करें कि एक आनंद का समुद्र है तो समुद्र भी एक सीमित दिखाई देता लेकिन परमात्मा अनंत है जो अनंत आनंद है वो परमात्मा आनंद के साथ में अपने आप विचार करेंगे तो कोई भी आनंद हो बिना चेतना के नहीं हो सकता जैसे है उसमें अगर चेतना नहीं है तो आनंद का भी कोई प्रश्न नहीं, सुख दुख का भी कोई प्रश्न नहीं। यदि सुख अनुभूत किसी व्यक्ति को होती है इसके माने चेतना है बिना चेतना के अनुभूत नहीं हो सकती के सुख हो सकता दुख नहीं सकता स्वयं आनंद का अनुभव है यदि आनंद है तो इसके मन चेतना भी है एक ऐसी चेतना जो नहीं है वो सत्य जो है उसका नाम परमात्मा है। और उसके साथ साथ वो नित्य भी है परिजे वो परमात्मा नित्य है, भी है अनंत अपनी सत्ता से स्वयं चेतना स्वरूप है आनंद स्वरूप है।, है बस परमात्मा के मुख्य लक्षण इसलिए यहाँ परमात्मा के जो आनंद लक्षण है उसके ऊपर विशेष बल दिया और आंसरिक मानस भर में ये है एक विशेष महा जो आनंद सिंधु वो जो आनंद आनंद रूप होकर के विद्यमान है सत्ता इस लोको कर है इस लोक से परे इस जगत के करे जो सबके गुरु में विद्यमान सकता है वो सब सरूप परमात्मा आनंद आनंद है आनंद स्वरूप है स्वयं अपने आनंद से आनंदित है उसका नाम परमात्मा है उसी का नाम है उसी ने अवतार दिया है इसलिए अवतार दे करके बालक रूप में इस समय जो है वो तो अब इसमें बालक बुद्धि रख करके ना बालक रूप भले ही अपनी बुद्धि कर लो भगवान रानदा के एक बालक के रूप में है लेकिन उसमें लौकिक बालकों की बुद्धि मत रख वो परमात्मा जो तो आनंद का सिंधु है वही घनी भूत होकर रूपाकार होकर के बालक के, के रूप में उपलब्ध है उसमें पंच कि उनका शरीर मिट्टी का बना है कि पानी का बना हुआ है, है ये बात उसमें है। शरीर में, अपने शरीर में देखते हैं की अन्न शरीर है अन्न के खाने से बनता है इसमें शरीर में मिट्टी है पानी है इत्यादि है इस तो प्रकार से इनके शरीरों में ऐसी कल्पना मत कर लेकिन फिर भी यह है, मानवा का शरीर ऐसा लगता है से उसी प्रकार के लेकिन वो तत्व का आनंद उसी आनंद ने ये रूप धारण किया है इसको दृढ़ रूप से अपने बुद्धि में स्थापित करना चाहिए जब कभी भी भगवान का राम का स्मरण करें तब इसी रूप में करना चाहिए भगवान चेतन धन है आनंद घन है उन्हीं का स्मरण आना चाहिए जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर में त्रेलोक सुखाशि सुख धाम रामा अखिल लोक अखिल लोकताय में न जितने भी लोग हैं सब लोगों के सब प्राणियों को अंतकार परमात्मा में मिलता है जो व्यक्ति परमात्मा को भूल करके जगत में भटक गया फिर उसे विश्राम नहीं विश्राम नहीं मैं शांति नहीं नहीं रहेगा, रहेगा, रहेगा, दुखी रहे रहे रहे ये समस्याएं परमात्मा को भूल करके उससे दूर होकर उत्पन्न होती है स्मरण किया चुनाव परमात्मा में सिद्ध हुआ तो विश्राम विश्रामा और विश्व को पोषण कर जोड़ी अब ये क्या? अब ये भी तो तो भी के बताते है। जो विश्व उसका भ्रण पोषण करता है उसी से शब्द बन गया संक्षेप में कह गया भरत जैसे तीन देवताओं में से ब्रह्मांड विष्णु मरे तो विष्णु भगवान जो है विश्व का भ्रण पोषण करने वाले है सारे विश्व का भ्रम पोषण करने वाले भगवान विश्व उसी प्रकार से भरत जी भरत जी जो परमात्मा का जो भ्रम पोषण करने वाला जो तत्व है ये जो शक्ति है वो भरत रूप में हुई। भी परम परमात्मा ही लेकिन उनमें उनमें विशेषता क्या है भगवान राम तो अंग रूप होकर के प्रकट हुए और भक्त जी विश्व का पोषण करने वाले जो सामर्थ्य है उस रूप में प्रकट हुए वही नहीं है भगवान जब आकाशवाणी हुई इसकी होगा जबकि देवताओं ने भगवान से चुप की तो भगवान ने आकाशवाणी की कहा अंशन सहित मनु उठा लेकर जो वहाँ कहा अपने अंशन के सहित मैं मनुष्य का उठा तो अंश क्या है परमात्मा के ही ये विभिन्न अंश जब परमात्मा अखंड लेकिन जब उसने अवार लिया तो अपनी विभिन्न शक्तियों को भिन्न भिन्न रूप में उसने प्रकट कर दिया चार भाई क्या है एक ही परमात्मा की चार भिन्न शक्तियाँ इस प्रकार से तो हर भाई में हैं, तो परमात्मा बुद्धि लक्ष्मण को देखो तो परमात्मा बुद्धि वो भी परमात्मा ही है एक विशेष रूप में भर जी को भी देखो तो उसी रूप में देखो उनमें किसी भी चारों भाइयों में से किसी में भी का मत देखो संसारी मनुष्यों का लक्षण न दे सकते ये सब परमात्मा ही लीला करने के लिए प्रकट होकर अपनी अपनी शक्तियों के रूप में प्रगट हुआ तो सारे विश्व का भव पोषण करने वाला जो परमात्मा है वो अवतार है, तो वो भी होगी इस प्रकार से तो जाके सुंदर उमरण करने मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है जो नाम शत्रु प्रकाशा उसका नाम शत्रु एक भी फिर से, से के से तो ये भी कल बताया था जैसे नहीं है दुनिया में हमारा कोई शत्रु मित्र शत्र यही सब अपने जो है वो शत्रु बस जब तक तो ये बैठे हुए अपने, अपने अंदर तब तो दुनिया में भी तमाम शत्रु पैदा हो जाते हैं मित्र पैदा हो जाते हैं लेकिन अपने अंदर अगर ये सब विकार न हो न काम को करना हो तो संसार में न कहीं कोई मित्र कोई शत्रु है सब में संभावना एक दिखाई देने लगे सब एक समान है कहीं कोई भेद नहीं है इन शत्रुओं का विनाश करने के लिए उनका नाम स्मरण करने मात्र शत्रुघंध का स्मरण करने मात्र मैंने परमात्मा का पर स्मरण करने से ये जो अपने हृदय दे में देखे हुए जो काम के उदान नष्ट होते हैं तो ये जो परमात्मा में ऐसी शक्ति है जो हमारे मानसिक दुकानों को दूर कर देती है उस शक्ति का नाम है शत्रु शक्ष्ट्रग। शत्रुघंधी परमात्मा इसी प्रकार से कहते हैं लक्ष्मण राम प्रिय सकल जगत आधार फिर कहते हैं लक्षण दान जो समस्त सदगुण हैं वो लक्षण कहलाते हैं लक्षण सुलक्षण है। अच्छे लक्षण के बने इसमें उदाता है क्षमा है दया है प्रेम है शांति है संतोष है इस प्रकार के जो गुण हैं और धर्म के जितने भी गुण है सत्यता है निरभिमान इत्यादि है निस्वार्थ भावना है निष्कामना है इस समस्त जितने भी गुण है ये समस्त गुणों का जो धाम है तो परमात्मा ही है परमात्मा जिसके हृदय में आता है सारे गुण आ जाते हैं इसलिए सब गुणों को परमात्मा का ही रूप माना जाता है जितने भी गुण है ये सब देवता और परमात्मा जब हृदय में प्रकट होता है तो ये सब देवता प्रकट हो जाते हैं और इनको शक्ति प्राप्त हो जाती है इसलिए ये जो गुरु का पुण्य परमात्मा है वो लक्ष्मण है लक्ष्मण राम राम प्रिय भगवान राम के ये प्रिय है सकल जगत आधार और सारे जगत का हैं वो आधार। है। अब आप कहीं भी विचार करके देखें भगवान राम प्रिय के मैंने भगवान राम को कौन प्रिय है जो सदगुणी जैसे हैं वो भगवान है। है है, को प्रिय जो दुर्गुणी हैं जैसा क्यों स्वभाव के हैं वो भगवान को प्रिय नक्षण जी में सारे सदगुण तो है तो भगवान राम को प्रिय होंगे जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति में जब सदगुरु का पुण्य जिस व्यक्ति में आएगा उत्पन्न होगा वो भगवान को प्रिय हो जाए। भगवान को प्रिय होने के माने क्या है अगर भगवान को हम प्रिय हो गए, तो इसके माने वो परमात्मा पे में आएगा बात करेगा और अपना आनंद हमारे अंदर फैलाएगा ये भगवान के प्रेम का लक्षण है जैसे कोई किसी प्रेम का पद को चेता है भगवान अगर हमसे प्रेस करेगा तो कुछ कुछ देगा और भगवान क्या देगा जो उसके पास होगा वही देगा उसके पास है ही क्या उसके पास आनंद है आनंद है तो आनंद ही देगा दुख उसके पास है इसलिए नहीं इसलिए करता वह आनंद ही देगा इसलिए परमात्मा प्रसन्न हुआ आनंद देता इसलिए प्रियता क्या है परमात्मा को कौन प्रिय रखते हैं जिनको परमात्मा आनंद देता है उसमें सदगुण है दुर्गुण ही व्यक्ति न परमात्मा को प्रिय है न परमात्मा उनको सुख देता है इसलिए सदा सद्गुणों का आदर करना चाहिए अपने अंदर सद्गुण और दुर्गुण क्या है दुर्ग आप ध्यान रखते हैं जो मानसिक विकार है वही सब दुर्गुण है तो लक्षण धाम राम प्रिय है और तो सक जगत आधार और जगत का आधार क्या जगत का आधार एक तो ये भी कह सकते हैं कि समस्त संसार में जितनी जगत उत्पत्ति हुई है परमात्मा से हुई तो परमात्मा ही समस्त जगत का आधार है तो वही परमात्मा लक्ष्मण रूपी है ऐसे जगत का आधार मान लो जब शास्त्र ने अपने शास्त्रों में देखते हैं जगत प्रतिकांश है